कुछ हो जाए कुछ जान लूं कहीं पहुंच जाऊं ये सारे संकल्प यात्रा लंबी कर देंगे जहां पहुंचना है वहीं हम हैं जो शांत स्वरूप है सुख रूप है ज्ञान स्वरूप जैसे गहरी नींद में हम क्या करते हैं बनौ? पहुंचने की क्या कोशिश करते कुछ नहीं करते और ध्यान गहरी नींद में चले जाते थकान मिट्टी वैसे ओमकार का जब करते कुछ ना करें न किंचित भी अपत कुछ चिंतन न करो देखने की कोशिश ना करो कुछ बनने की कोशिश ना करो कुछ जानने की कोशिश ना करो छोड़ पवाड़े झगड़े सारे गोता वैद्य तु अंदर मार ये विश्रांति योग साधक को सीधा परमात्मा के स्वभाव में ले उमा राम स्वभाव जे ही जान ता ही भजन तजन का क्या लक्षण है भजनम रसनम लक्षणम भजनम भीतर शांत रस ध्यान रस प्रभु रस में डूबता जाएगा मन और मय पना कहीं जगह हो थकान हो तो लेट भी सकते हैं कोई विश्रांति हो जो थके हैं और पास में जगह है थोड़ी देर पड़ जाओ लेट भी जाओ कोई जरूरी नहीं है कि थके थकाए बैठे रहें और ध्यान हो जाएगा नहीं अति भोजन करने वाले को भी विश्रांति योग में तकलीफ होती अति भूखा मरी वाले को भी और अति परिश्रमी को भी युक्त आहार अभिहार शां जीव तालो में लग जाए अथवा दांतों के मूल में जीव की नोक लगा दें इससे भी दूसरे फायदे होने लगते या तो स्मृति नाड़ी या तो आरोग्य का बढ़ने लगता तालु में स्मृति नाड़ी पुष्ट होती है और दांतों के मूल में ऊपर या नीचे जीव की नोक लगा के बैठने से आरोग्य रस बनना विशेष शुरू होता है एकाग्र होना तो श्वास अंदर गया भगवान नाम बाहर आए तो गिनती मन के मनोराज और दौड़ भाग शांत तो होने लगे श्वास अंदर गया ओम स्वरूप ईश्वर बाहर आए तो गिनती एक भी विश्वास बिना गिनती के ना जाए ऐसे पचास या सौ की गिनती रोज करें तो मन की चंचलता को लगाम लगाने में आप सफल हो जाएंगे एकाग्रता आपके बुद्धि को विश्रांति देगी मन की चंचलता घटने से बुद्धि में भी विश्रांति मिलेगी, बुद्धि का बल बढ़ेगा मन इंद्रियों के तरफ जो फिसलता रहता है वो कमजोर मन हो जाता है मन संयत हो तो जाता है तो बलवान होता है और बुद्धि के मन के संकल्प विकल्प कानून कम होने से बुद्धि को श्रम कम होता है तो बुद्धि पुष्ट होती ओम शांति जिनके नीचे कर्म है नीची वासनाएं हैं नीचे जीवन को महत्व देते हैं वो ऐसी ऊंची उपासना नहीं कर सकते कबीर जी ने कहा बहुत तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करा देगी ऐसी है साधना है श्वास अंदर गया बाहर आए तो गिनती अंदर गया तो शांति बाहर आए तो गिनती डिप्रेशन और हार्ट अटैक और ये सब भाग जाएगा व्यक्तित्व के ये उन्नीस दिव्य लक्षण विकसित होने तो लगे ये तो पाणिनि मुनि का ग्रामर के हिसाब से उन्नीस फायदे हैं, दूसरे ढंग से भी इसके कई फायदे साथ साथ जन्मों के कंगले लोग अगर इस ओंकार की उपासना करे सात सप्ताह और गाय के दूध की खीर बनाकर सूर्यनारायण को भोग लगाए दरिद्रता मिटाने के लिए तो उनके साथ साथ खानदानों में दरिद्रता नहीं आएगी यह ऐसी साधना उपासना भोगी को भोग मिलता है भक्त को भक्ति मिलती है सेवक को कर्म योगी को कर्म योग मिलता है ध्यान योगी को सोमकार की उपासना से ध्यान में विश्रांति मिलती है। और तत्वज्ञ को अपने तत्व में प्रतिष्ठित होने का अवसर मिलता है क्योंकि ये अंतर्यामी देवता है जैसे भूमि में जैसा फल संस्कार बीज डालो वैसी चीज भूमि से उभर आती है मिर्ची के बीजों से उसी खेत में मिर्ची और उसी में गन्ना उसी में अदरक उसी में धनिया उसी में आम के पेड़ उसी में आम लेके उसी में पपिया और वही झमरुख धरती वही की वही पानी वही का वही किसान वही का वही खेत वही का वही जिस प्रकार के बीजों के संस्कार है उसी प्रकार वे फल और औषधियां पैदा हो जाती ऐसे ही तुम्हारे मन में जिस भाव से ये ओमकार की उपासना हो लगे रहोगे तो उसी पद को उसी अवस्था को आप प्राप्त हो जाओगे जाको जा पर सत्य स्नेह सोता ही मिले नहीं नछु संदेह जिसको जिस परिस्थिति व्यक्ति अवस्था पर जिस पर सच्चा स्नेह है वो उस अवस्था को उस पद को उस ऊंचाई को पा लेगा तो भगवान को पाने का इरादा हो जाए कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो जाए जन्म मरण से छुटकारा हो जाए राग और द्वेष से मेरी शक्तियों का नाश बंद हो जाए राग द्वेष से पार हो जाओ परमात्म रस परमात्म ज्ञान परमात्मा सामर्थ्य और परमात्मा स्वभाव में मैं जग जाऊं इस भाव से जपोगे तो वही भाव प्रकट कर देंगे भगवान ओम